ईशा ईशावाश्योपनिषद के अष्टम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के मूल भाग का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य का विचार होना है प्रथम मंत्र के द्वारा संक्षेप में उक्त जो ज्ञाननिष्ठा है उसी का स्पष्टीकरण तृतीय मंत्र से प्रारंभ हुआ तृतीय मंत्र ने तो व्याख्येय ज्ञान निष्ठा का प्राशस्त्य बताया अज्ञान की निंदा करके आत्मज्ञान को संसार का हेतु आत्मज्ञान को मुक्ति का हेतु बता करके जिस आत्मा के अज्ञान से संसार प्राप्त होता है और जिस आत्मा का ज्ञान ज्ञानी को मुक्त करता है उस आत्मा का स्वरूप क्या होगा ऐसी जिज्ञासा जिसे हुई उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चतुर्थ पंचम मंत्र के द्वारा आत्म स्वरूप बताया गया निर्विक स्वरूपतः निर्विकार चेतन आत्मा है और विकारी उपाधि के संसर्ग से वह विकारी सा प्रतीत होता है जैसे को स्वतः शुभ्र है और लालिमादि से युक्त उपाधि के संसर्ग से लोहितादि रूप वाला सा प्रतीत होता है ऐसे ही आत्मा स्वतः विकार रहित हैं लेकिन अनेक विकारों से युक्त शरीरादि उपाधि के संबंध से विकारी सा प्रतीत होता है यह और स्वतः उसका रूप मात्र प्रज्ञान घन है एक रूप ही है अनेक रूप नहीं है उपाधि अनेक रूप है इसलिए अनेक रूप सा प्रतीत होता है स्वतः निर्विकार है एक है ऐसा पूर्व मंत्रों के द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया गया और उस आत्म स्वरूप का अनुभव जिसे हाथ में रखे हुए आवले के तरह संशय विपर्य रहित होता है उसका फल दृष्ट फल जीवन मुक्ति अदृष्ट फल अदृष्टफल मुक्ति बताई गई छह और सात मंत्र के द्वारा अब व्याख्यात जो ज्ञान निष्ठा है उसका उपसंहार करना है तो उपसंहार में भी आत्मस्वरूप का निरूपण होगा तो उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता रूप जो तात्पर्य निर्धारक प्रमाण है उसकी उत्पत्ति होगी न सिद्धि होगी इसी अभिप्राय से उपक्रम में उक्त जो आत्मस्वरूप है उसी का उपसार मंत्र के द्वारा पुनः प्रतिपादन हो रहा है सपर्यगात इत्यादि से सर्यगात इससे बताया गया स यह सर्वनाम पूर्व मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित तो आत्मा का परामर्शक है तो प्रकृत जो आत्मा है वह पर अर्थ है व्यापक है अपरिछिन्न है परी का अर्थ है समन्ता सब और आगात का अर्थ है गया है पहुंचा हुआ है तो सब और पहुंचा हुआ है का अर्थ है जैसे आकाश सब स्थानों पर है अर्थात व्यापक है ऐसे आकाश के तरह यह व्यापक है आकाश तो केवल देशतः अपरिछिन्न है वस्तुतः तथा कालतः तो परिचिन्न ही है लेकिन प्रयगात ये शब्द बता रहा है आत्मा को देशतः कालतः और वस्तुतः अपरिछिन्न आत्मादेश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं है अपरिचिन्न है बताया और शुक्रम यह शब्द बताता है कि वह दीप्तिमान है यह दीप्ति है चैतन्य और चैतन्य दीप्ति जिसमें रहती है वो है चेतन का अर्थ हुआ अपरिचिन्न चिदरूप आत्मा है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न जो चित वही आत्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह श्रुति अनंत ज्ञान ब्रह्म करके कह रही है अनंत शब्द का अर्थ है अपरिछिन्न जिसे प्रयगात शब्द से कहा गया और शुक्रम शब्द से ज्ञान को कहा जा रहा है अपरि छिन्न ज्ञान आत्मा है ये सपर्यगात शुक्रम इन दो पदों से कहा गया जैसे तैतरीय में अनंतम ज्ञानम ब्रह्म इन शब्दों से अपरिछिन्न ज्ञान को ब्रह्म कहा जा रहा है ज्ञान दो प्रकार का है परिचिन्न ज्ञान अपरिछिन्न ज्ञान परिछिन्न ज्ञान है वृत्त्मक ज्ञान साभाष वृत्ति प्रमाण से उत्पन्न हुई उसे परिचिन्न ज्ञान कहा जाता है वह काल से भी परिचिन्न है वस्तु से भी परिचिन्न है और देश से भी परिचिन्न है अंतकरण का परिणाम है अंतकरण में ही रहेगा नहीं रहेगा इसलिए देश से परिचिन हुआ और जब प्रमाण प्रमेय का संसर्ग होता है तब उत्पन्न होता है इसलिए काल से परिचिन है उससे पहले नहीं था और वह वृत्ति परमारूप होने से प्रमेय तथा प्रमाण से अलग है यह वस्तुकृत परिचिन्नता है उसमें लेकिन जो अपरिछिन्न ज्ञान है स्वरूप भूत ज्ञान वह देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं होता इसलिए अनंत यह विशेषण जो परिचिन्न ज्ञान है वृत्त्मक उसका व्यावर्तक है अनंत ज्ञान वो है वृत्ति ज्ञान से विलक्षण ज्ञान स्वरूभूत ज्ञान और वाचार मनम विकारो नाम अध्ययम ये श्रुति जो भी विकारात्मक है यानि कार्यात्मक है उसे वाचारंभ यानि आध्रित मिथ्या बता रही है तो वृत्त्मक ज्ञान विकारात्मक होने से वाचारंभम विकार इस श्रुति के अनुसार वाचारंभ यानि मिथ्या होगा वृत्मक ज्ञान मिथ्या होता है और सत्यम ये विशेषण बताता है कि अनंत ज्ञान मिथ्या नहीं है ये सत्यम विशेषण वो जो वाचारंभण ज्ञान है वृत्यात्मक ज्ञान उसका व्यावर्तक है तो अबाधित तो अपरिछिन्न चेतन ब्रह्म है ऐसा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह मंत्र बता रहा है और उस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म को हो या आत्मस्वरूप को हो उसको सपर्यगात शुक्रम इन शब्दों से बताया गया और अकायम इस विशेषण ने बताया वह सूक्ष्म शरीर से विलक्षण है सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि उसमें वस्तुतः नहीं है सूक्ष्मशरीपी उपाधि के साथ उसका संसर्ग आविद्यक है परमार्थतः नहीं है क्योंकि असंगोही ही अयम पुरुष यह ब्रधारण्य श्रुति उसे असंग बताती है जो असंग है वस्तुतः उसका किसी भी शरीर के साथ कोई वास्तविक संसर्ग नहीं होगा इसलिए वस्तुतः वह अकाय है लिंग शरीर रहित है सूक्ष्म शरीर रहित है और अवर्णम अस्नावीरम इन दो विशेषणों ने बताया वर्ण युक्त तथा स्नावा स्नावाशब्दित नाड़ियों से युक्त जिसे स्नावीर कहा, कहा जाता है वो है स्थूल शरीर और अवर्णम अस्थावीरम में जो नये है नये का बचा हुआ अत्याकारक अंश वह बताता है स्थूल शरीर से रहित प्रकृत आत्मा है स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर से रहित प्रकृत आत्मा है स्वतः इसे इन तीन विशेषणों से बताया गया और कारण शरीर से भी उसका वास्तविक संसर्ग नहीं है इसे शुद्धम ये विशेषण बता रहा है शुद्धम यानि अविद्यामल रहितम और अपाप विद्धम ये बताता है कि कार्यक्रम संघात का व्यापार जो शास्त्रीय अशास्त्रीय है पुण्यपाप शब्दित जो जन्मादि के जन्मादिका हितु बन जाता है कारण बन जाता है वह पाप अपूर्व रूप से अदृष्ट रूप से रहता है अंतकरण में और आत्मा परमार्थतः अकाय होने के कारण अंतकरण से भी विविक्त है असंश्लिष्ट है इसलिए अंतकरण का धर्म जो पाप है उससे वह विध नहीं होता विद्ध शब्द का अर्थ है युक्त पाप विधम तो है पाप पापयुक्त पाप से लेना है पुण्य पाप दोनों भी जन्म मरण के हेतु हेतुभूत और उनसे विध्व यानी युक्त है सूक्ष्म शरीर मैं प्रधान जो तत्व है मन वह अंतकरण और उसके साथ तादात्म्य करके अज्ञानी जीव अपने आप को पाप से विद्ध समझता है और वस्तुतः आत्मा का स्वरूप मन से अपन न होने से पाप से अविद्ध है अपाप विधम कहा और वह कवि है का अर्थ है सर्वद्रिक है सर्ववित है यह सर्वज्ञ सर्ववित यह मुंडक श्रुति ये बताती है कि वो सामान्यतः तथा विशेषतः सब वस्तु का दृष्टा है ज्ञाता है सामान्य स्वरूप को भी जानता है विशेष स्वरूप को भी प्रत्येक वस्तु के जानता है सर्वज्ञ सर्वविद ऐसे यहाँ पर कवि शब्द और ये जो आपका आ, वो शब्द है एक प्रकार से मनीषी ये भी सर्वज्ञ को बताता है मन के नियामक को बताता है तो इन दो शब्दों के द्वारा सामान्य रूप से विशेष रूप से सब का ज्ञाता सर्वज्ञ सर्वित तो बताया जा रहा है आत्मा को ये परिभु मनीषी तो है मन का नियामक सर्वज्ञ जो मन का नियामक होगा वह सर्वाभाषक जो मन है तर्क संग्रह में मन का लक्षण किया सर्व व्यवहार हेतु क्या नाम है? समस्त ज्ञान का साधन ये मन है करके क्या है वो मूल में लग हाँ सर्व ज्ञान साधनम इंद्रियम मन तो सब ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है उसे मन कहा जाता है और उसका भी यह ज्ञाता है मनोसह ये मनीषी शब्द का अर्थ है मनीषी में ईश धातु है गति हिंसा दर्शन अर्थ में तो ईश धातु के तीन अर्थ हैं गति हिंसा दर्शन तो दर्शन रूप अर्थ लेते हैं तो मनीषी शब्द का अर्थ निकलता है ओ मन का ज्ञाता दृष्टा यानी सर्वज्ञ सब ज्ञान का साधनभूत मन को भी जो जानता है वह सर्वज्ञ है और जब गति और हिंसा अर्थ लेंगे तो अर्थ निकलेगा मन का जो हिंसक है यानी अवरोधक है नियामक है जहां जाना चाहता है वहां नहीं सर्वत्र जा, नहीं जाने तो अपने नियंत्रण में रखता है मन को उसे कहा जाता है मनीषी जब हिंसारूप अर्थ अर्थक धातु से वो प्रत्यय करके मनीषी शब्द बनाएंगे तो मनो नियामक ये अर्थ निकलेगा तो नियमन एक तो नियमन यही है कि उसे छिपा करके मन कहीं जा नहीं सकता उसके संज्ञान में ही रहेगा तो अपने संज्ञान में हमेशा मन को रखना यही उसका नियमन है उसे अज्ञात रह करके मन कहीं पर भी नहीं जा सकता हमेशा उसके संज्ञान में रहेगा जिसके संज्ञान में रहता है जो पदार्थ माना जाता है उसके नियमन में है जो संज्ञान में रख रहा है वह नियामक है जो संज्ञान में रह रहा है वह नियम्य है तो और परिभू इससे बताया गया असंग एक प्रकार से परी यह उपसर्ग निपात हैं निपातों के अनेक अर्थ होते हैं तो परी का यहाँ अर्थ है ऊपर ऊपर का अर्थ है असंश्लिष्ट कहीं पर भी रहें लेकिन जहाँ रह रहा है उससे संसर्ग न करें तो माना जाता है वह उस स्थान से ऊपर है आकाश ऊपर इसलिए कहा जाता है कि वह चाहे देवालय में रहें या शौचालय में रहें किसी से भी संश्लिष्ट नहीं होता असंश्लिष्ट रहता इसलिए उसे सबसे ऊपर माना जाता है सबसे ऊपरता यही है उत्कृष्टता असंगता आकाश की ऐसे आत्मा भी परिभू है का अर्थ है सबसे ऊपर है और स्वयं भू है का अर्थ है स्वयं सिद्ध है ये सारा जो जगत है शुरू में तो आत्मा वा वम एक एव अग्र आशित इस ऐत्रह श्रुति के अनुसार अकेला आत्मा ही था नानित किंचन मिषद दूसरी कोई भी सक्रिय वस्तु सचेष्ट वस्तु नहीं थी और फिर अकेला आत्मा ही था तो अभी जो जगत की स्थिति काल में अनेक प्रतीत हो रहे हैं कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई ऐसे द्वैत वो सब कौन बना है तो जो पहले द्वैत के पहले अद्वैत था वही द्वैत रूप में विवर्तित हुआ है इसलिए स्वयंभू शब्द कह रहा है कि स्वयं ही अपने अद्वितीय स्वरूप में बना रह करके सद्वैत प्रतीत होता है द्वैत के रूप में विवर्तित होता है वह स्वयंभू है दोनों रूपों में अपने वास्तविक रूप में जैसा का तैसा रहता हुआ जो आरोपित तो रूप से भास रहा है प्रतीत हो रहा है उसे स्वयं भू कहते हैं और याथा तथ्यत अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य ये एक वाक्य है पूरा इससे बताया जा रहा है कि जो कवि इत्यादि विशेषताओं से बताया गया आत्मा है युक्त वह आत्मा क्या करता है कि यथा तथ्यतः यानी जिसके जैसे कर्म हैं उसके लिए वैसे ही भोग्य पदार्थों को बनाता है वेदधात शब्द का अर्थ बनाता है वैसे ही बनाता है यानी प्रत्येक प्राणी के कर्म के अनुसार उन कर्मों का फलोपभोग प्राणियों को जिन साधनों से होता है उन साधनों को निर्माण करता है वेद धात उपसर्ग उपसर्गपूर्वक धा धातु कर्ण्य अर्थ में होता है और किन के लिए बनाया है तो शाश्वतभ्य समाभ्य समाशब्द का अर्थ है संवत्सर असंवत्सर शब्द से लेना है आत्मक प्रजापति को इसलिए समाभ्य शब्द का अर्थ निकलेगा प्रजापति भ प्रजापति का विशेषण है शाश्वति भ शाश्वत शब्द का अर्थ है नित्य हर नित्यता लेनी है प्रजापति में पुराणों में कहा जाता है आभूत संप्लव स्थानम आ, ओ उसे नित्य कहते हैं अमृतत्व ही उच्चते आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्व ही उच्चते उसे अमृत कहा जाता है अमृत यानी नित्य तो नित्य का अर्थ है सापेक्ष नित्य यहां पर आभूत संप्लव संप्लव शब्द का है प्रलय और आभूत का अर्थ है भूतों के प्रलय तक आभूत संप्लवम इतने का अर्थ निकलेगा भूतों का प्रलय होने तक जो पदार्थ रहता है जो स्थान रहता है उसे अमृत कहते हैं अविनाशी कहते हैं उसमें अविनाशिता अमृतत्व तो है सापेक्ष अमृतत्व तो।, तो ये समाशब्द भी प्रजापति में ये शाश्वतिभ्य शब्द प्रजापति में शाश्वतत्व यानी नित्यत्व अमृतत्व तो बता रहा है वह अमृतत्व है पुराण में कहा गया भूत प्रलय तक अवस्थायित्व रूप भूतों का प्रलय होने तक जो पदार्थ रहता है उसे अमर कहा जाता स्थाई कहा जाता है उस स्थाई को शाश्वत शब्द कह रहा है शाश्वती भो तो इस प्रकार ये कहा गया कि प्रजापतियों के लिए वह आत्मा उनके पूर्व पूर्वकल्पीय जो साधन है कर्म उपासना उनका फलोपभोग कराने के लिए उन उपभोग में उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं याथा तथ्य तो अर्थान वेदधात शाश्वतिभ्य समाभ्य इससे कहा गया ये आत्मा का स्वरूप बता करके उपसंहार है ज्ञान निष्ठा का भाष्यकार भगवान इस मंत्र का अर्थ करते हैं भाष्य को देखिए सपर्यगात इसका अर्थ करते हैं यथोक्त आत्मा परियगात स ये सर्वनाम प्रकृत आत्मा का परामर्शक है इसलिए प्रकृत आत्मा को कहा गया यथोक्त आत्मा यानी पूर्व मंत्रों के द्वारा कथित आत्मस्वरूप वह है स्वतः निर्विकार एक रूप आत्मा है करके वह स्वतः निर्विकार एक रूप आत्मा कैसा है तो कहते है परियगात। परियगात में परियत उपसर्ग पूर्वक ईण धातु का लुंग लकार का रूप है अगात तो परिउपसर्ग का अर्थ करते हैं परि यानी समंतात सम का अर्थ है सब और समन्तात् अर्थ होता है आगात का अर्थ करते हैं गतवान तो जो सब ओर गया हुआ है प्राप्त है पहुंचा हुआ है यह शब्दार्थ निकलेगा और तात्पर्य अर्थ निकलेगा आकाशवत व्यापी इत्यर्थ प्रयागत शब्द का ये तात्पर्य अर्थ है कि जैसे आकाश सब ओर हैं व्यापक हैं अपरिछिन्न है ऐसे आत्मा भी अपरिछिन्न है काल वस्तु से अपरिछिन्न है यह सपर्यगा की व्याख्या हुई भाषा में शुक्रम का अर्थ करते हैं शुक्रम यानी शुद्धम ज्योतिष मत दीप्तिमान इत्यर्थ तो शुक्रम शब्द का अर्थ कर दिया शुद्धम शुद्धम का अर्थ कर रहे हैं ज्योतिषमत और ज्योतिष ये नपुंसक लिंग हुआ आत्मा तो पुलिंग है इसलिए दीप्तिमान इत्यर्थ और यहाँ दीप्ति से लेना है प्रकाश और वो प्रकाश है चेतन तो चेतन प्रकाशमान का अर्थ हुआ प्रज्ञान घन वो प्रज्ञान घन है व्यापक है प्रज्ञान घन का अर्थ निकला अनंत ज्ञान स्वरूप है अपरिचिन्न ज्ञान स्वरूप है सपरियेगा सुक्रम का अर्थ निकलेगा अकायम का अर्थ करते हैं अकायम यानी अशरीरो अर्थात लिंग शरीर वर्जित इत्य अकाय शब्द सूक्ष्म शरीर रहित स्वरूप को बता रहा है आत्मा स्वतः सूक्ष्म शरीर रहित है अविद्या से ही सूक्ष्म शरीर के साथ तादात में प्रतीत होता है और फिर सूक्ष्म शरीर के साथ तारात में करके वह पूर्व शरीर को छोड़ करके उत्तर शरीर का ग्रहण करता है ऐसा चलता रहता है इसे कह रहे हैं कि वो समानसन सन उभव लोगो अनुसंचरती ये श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति वह श्रुति बताती समानसन सन यानी अपनी उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के जैसा हो करके वह उभव लोगो शब्दित पूर्व शरीर और उत्तर शरीर में संचरण करता रहता है मतलब पूर्व शरीर को छोड़ता है उत्तर शरीर धारण करता है ऐसे होता ही रहता है पूर्व पूर्व शरीर का परित्याग उत्तर उत्तर शरीर का ग्रहण ये अविद्या से और स्वरूपतः वह व्यापक होने के कारण कहीं आता जाता नहीं है और अवर्णम का अर्थ करते हैं अक्षतम क्षत शब्द का अर्थ होता है वो चोट से हुआ चोट से हुआ जो घाव उसे क्षत कहते हैं और अक्षतम का अर्थ है चोट आदि से होने वाले घाव से रहित हैं अक्षतम है ये होता है स्थूल शरीर में चोट आदि स्थूल शरीर में लग जाती है उससे स्थूल शरीर घाव वाला हो जाता है इसलिए उसे सक्षत कहते हैं और आत्मा है अक्षत इसलिए गीता कहती है नैनन छिन्नती शस्त्रानी नैनन दहती पावक अष्टावीरम इसमें स्नावा शब्द का अर्थ होता है शीर यानी नाड़िया ये कह रहे हैं तो स्नावा शिरा शिरा कहते नाड़ियों को तो स्नावा स्नावीरम में स्नावा शब्द का अर्थ है नाड़िया और स्नावीरम में मत्व अर्थ ये है तो स्नावीरम का अर्थ निकलेगा आ, स्नावा वाला नाडी वाला जिसमें नाड़ियां है वह तो सिरा और का अर्थ क्या निकलेगा तो अष्टावीरम का विग्रह है कि स्नावा यिन न विद्यंते अषनावीरम ये है स्नावा शब्दित नाड़ियां जिसमें नहीं है नाड़ियों से रहित तो नाड़िया होती हैं स्थूल शरीर में इसलिए स्नावीरम हो जाएगा स्थूल शरीर और व्रण भी होता है स्थूल शरीर में तो इसलिए अवर्णम अस्नावीरम से स्थूल शरीर वर्जितम ये अर्थ निकलेगा स्थूल शरीर रहित आत्मा है इसे आगे कह रहे हैं कि अवर्णम अष्टवीरम इति अभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध अवरणम अष्टवीरम इंदो विशेषणों से श्रुति आत्मा को स्थूल शरीर रहित बता रही है स्थूल शरीर के साथ वास्तविक संसर्ग का निषेध कर रही है स्नावा शब्द का अर्थ नाडिया कैसे हुआ इसे स्पष्ट करने के लिए आनंद गिरीजी टीका में स्नावा शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं स्नावा यह शब्द बना है स्नु धातु से उसमें धातु बताया जा रहा है कि स्नू प्रक्षरणे धातु हु। स्नु धातु है इसमें श्रु छपा है शुरू नहीं होना चाहिए स्नू हाँ तो इसमें पहले पुराने वाले में स्नू है तो स्नू प्रक्षरण धातु तो प्रक्षरण अर्थ में स्नू धातु है और हेतुमतीचे तो सूत्र से नीच करके फिर बन जाता है स्नू का स्नावी धातु और स्नावी धातु का लट लकार का रूप है स्नावयंती शरीरम इति स्नावा जो शरीर को चलाती है उसे कहा जाता है स्नावा तो नाड़ियां यदि ठीक थी ठाक हो तब तो शरीर ठीक चलता है और नाडियां यदि न ना हो शरीर में आवश्यक नाडियां तो शरीर चल नहीं सकता इसलिए कहते हैं स्नावा नाडियों को शरीर को ठीक से चलाने वाली उन्हें स्नावा कहते हैं आगे हैं शुद्धम शब्द तो शुद्धम शब्द का अर्थ करते हैं निर्मलम तो यहाँ कौन सा मल जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर शरीरगत मल है वह तो अकाय आवरणम अष्नाविरम इन विशेषणों से ही निवृत्त हुआ उससे रहित बताया गया इसलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द किस मल के अभाव को बताएगा तो अविद्या रूप मल के अभाव को इसलिए कहते हैं अविद्या मल रहितम तो कारण शरीर रूप जो अविद्या उससे रहित तो। ये शुद्धम शब्द बता रहा है इसलिए शुद्धम शब्द का तात्पर्य बताया कि कारण शरीर प्रतिषेध ये शुद्धम इस विशेषण से कारण शरीर का निषेध किया जा रहा है इस प्रकार तीनों शरीरों के साथ आत्मा का स्वतः कोई संसर्ग नहीं है अविद्यक संसर्ग है वास्तविक संसर्ग नहीं है ये बताया गया अकायम से लेकर के शुद्धम तक अब शरीर रूप जो धर्मी है उसका आत्मा में संसर्ग न होने से तादाद में संसर्ग न होने से धर्मी पूर्वक ही धर्माध्यास होता है अकायम से लेकर के शुद्धम तक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रूपी धर्मी का आत्मा के साथ अध्यास नहीं है ये बताया गया तो धर्मी अध्यासी नहीं होगा तो धर्माध्यास भी नहीं होगा और जो कार्यक्रम संघात का व्यापार रूप पुण्यपाप है उस पुण्य पाप से युक्त सा आत्मा प्रतीत होता है अज्ञानी को अज्ञानी अपने को पुण्यवान पाप और पापवान समझता है पापी समझता है धार्मिक समझता है वह पुण्य पाप का संसर्ग भ्रांति से है धर्मी के साथ अध्यास करने पर उनके धर्मों का अध्यास होता है जिसको अनात्मा तीनों शरीर आत्मा के रूप में भास रहे हैं वही पाप से यानी शरीरों के धर्म से विद्ध होता है युक्त होता है आत्मा वस्तुतः ऐसा नहीं है इसलिए वस्तुतः ये पाप रूपी जो धर्म है शरीर के उससे वह अविद्ध है इसे अपाप विद्धम से बताया गया उसका अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान अपाप विध्म का धर्मा धर्मादि पाप वर्जितम धर्मा धर्मादि रूप जो पाप है धर्म को भी यहाँ पाप इसलिए कहा जा रहा है जो सकाम धर्म है धर्म अधर्म का फल होता है अनर्थ यानी दुख तो धर्म भी सकाम पुण्य का फल भोगने के लिए मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि में जन्म लेना होता है और जन्म लेंगे तो जन्म को भी दुख माना गया है जन्म दुखम जरा दुखम इत और छादोग्य श्रुति कहती है कि न हवय स शरीर सतह प्रिया प्रियो अपहतिरस्ती जो सशरीर है का मतलब शरीर के साथ तादाद में करके रह रहा है उसमें पुण्य और पाप का फल प्रिया प्रिय शब्दित सुख दुख रहता ही है, है। तो इस प्रकार अवश्य सकाम कर्म भी जन्मादि अनर्थ का कारण बन करके अधर्म कुटी में आता है इसलिए कहा कि धर्मा धर्मादि पाप वर्जितम अपापिधम का और अब ये जो शुद्धम शब्द से लेकर के अपाप विद्धम यहाँ तक के छह विशेषण हैं इनमें इनका नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है और आत्मा का परामर्शक सो शब्द उपक्रम में पुल्लिंग है उपसंहार में भी उत्तरार्ध में कबीर मनीषी इत्यादि पुल्लिंग शब्दार आ हैं तो बीच में जो ये छह पद हैं इनका भी ओ, लिंग परिवर्तित करने के लिए कहा जा रहा है नपुंसक लिंग को पुल्लिंग बनाने के लिए कहा जा रहा है तो शुक्रम इत्यादि वचांसी पुल्लिंग पिनेगा उपक्रम्य कबीर्मनीषी इत्यादिंगा तो शुक्रम यहां से लेकर के जो अपाप तक के पद हैं वचाशांग उन्हें शुक्रम है तो शुक्र ऐसा पुल्लिंग समझना अकायम को अकाय अव्रणम को अवर्ण ऐसा पुल्लिंग करना ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि परियगात इति उपक्रम्य। उपक्रम में पुल्... उपक्रम पुल्लिंग से हुआ और उपसंगार भी पुल्लिंग से हुआ है कि सपर्यगात उपक्रम्या कविर्मनीषी इत्यादि इत्यादिना पुलिंगत्व उपसारात तो एक सन्दंश पतित न्याय होता है मीमांसा में उस सन्दंश पतित न्याय से ये उपक्रम और उपसंहार के बीच में जो नपुंसकलिंग शब्द है उन्हें पुल्लिंग बनाना है ये कहा जा रहा है तो इति उपक्रम्य कवीर मनीषी इत्यादिना न पुंगहारात अब उत्तरार्ध की व्याख्या भाषकर भगवान प्रारंभ करते हैं पूर्वार्ध की व्याख्या हुई अपाप विद्धम तक पूर्वार्ध है उत्तरार्ध में पहला पद है कवि ही उसका अर्थ करते हैं क्रांतदर्शी कवि शब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी और उसका भी अर्थ कर दिया सर्वद्रिक क्रांतदर्शी का अर्थ है सर्वद्रिक तो क्रांत में तो क्रमु का पाद विक्षेपे धातु से अक्त प्रत्यय निष्ठा है वो हुआ है तो निष्ठा सूत्र में तो भूते शब्द की अनुभूति आकर के भूतकाल में होता है इसलिए क्रांत दर्शी का तो अर्थ निकलेगा अतीत काल में घटित हुई घटनाओं का दृष्टा शब्दार्थ तो यौगिक अर्थ ही निकलना चाहिए क्रांत शब्द का अर्थ निकलेगा अतिक्रांत यानी अतीत काल में घटी हुई जो घटनाएं हैं उनका दृष्टा क्रांतदर्शी शब्द का अर्थ निकलेगा और यहां सर्वधिक शब्द से तो लिया जा रहा है अतीत वर्तमान भविष्य कालत्रय में विद्यमान वस्तुओं का दृष्टा और लेकिन क्रांतदर्शी शब्द का शब्द के स्वभाव के अनुसार अर्थ निकालते हैं तो अतीत कालदर्शी इतना मात्र अर्थ निकलता है ये सर्वदर्शी आ, सर्वद्रिक अर्थ कैसे किया ये शंका हो सकती है इसलिए टीकाकार कहते हैं टीका में कि क्रांतम यानि अतिक्रांतम अतिक्रांतम का भी अर्थ होता है नष्टम तो नष्ट अतीत कालीन पदार्थ को जो देखता है उसे क्रांतदर्शी कहना चाहिए और ये उपलक्षण है अतीतकाल का परामर्शक क्रांत शब्द उपलक्षण है वो अपने शक्ति संबंध से तो उसका वाच्यार्थ होगा अतीतकाल ही से अवचिन्न वस्तु लेकिन उपलक्षण होने से वह वर्तमान तथा भविष्य कालावच्छिन्न वस्तुओं का भी परामर्शक होगा इसलिए टीका में कहा कि क्रांतम यानी अतिक्रांतम नष्टम इति उपलक्षण भूत भविष्य वर्तमान दर्शी क्रांतदर्शी का यह अर्थ निकलेगा त्रिकालक्य। और श्रुति यदि हम कवि शब्द का अर्थ इतना ही लेंगे क्रांतदर्शी अतीत कालदर्शी तो वर्तमान तथा तो भविष्यत काल का दृष्टा कोई दूसरा मानना पड़ेगा लेकिन आत्मा से अतिरिक्त दूसरे दृष्टा का तो बृदारण्य श्रुति निषेध करती है ये भाष्कर भगवान आगे कह रहे हैं इसलिए यहां पर क्रांत शब्द क्रांत दर्शी में क्रांत शब्द को वर्तमान तथा भविष्यत का भी उपलक्षण माना गया उपलक्षण क्यों मान रहे हो यह भी प्रश्न हो सकता है ना तो कहते हैं श्रुति के आधार पर मान रहे हैं क्योंकि श्रुति कहती है द्रष्टा एक ही है दूसरे द्रष्टा का निषेध करती है और कवि शब्द का अर्थ केवल अतीत कालदर्शी मात्र करेंगे तो वर्तमान तथा भविष्य कालदर्शी कोई दूसरा मानना पड़ेगा दूसरा दृष्टा तो है नहीं इसलिए क्रांत को उपलक्षण मान रहे हैं इस अभिप्राय से यह बृहदारण्य श्रुति भस्कर भगवान बताते हैं कि नान्यो अतोस्ती दृष्टा इत्यादि श्रुते तो अतः अस्मात्म अन्य प्रकृत आत्मा से भिन्न दृष्टा नास्ति। दूसरा कोई दृष्टा है नहीं एक ही दृष्टा है बाकी सब दृश्य हैं। तो नान्यो अतोस्ती दृष्टा इत्यादि श्रोते आगे हैं इस प्रकार ये कवि शब्द का अर्थ हुआ मनीषी शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि मनीषी यानी मनस ईशिता तो मनीषी शब्द का अर्थ है मन का ईशिता शाक क्या नाम है टी का लोप हो गया ना किससे का लोप होता है मनस के मनस में टी है अस इसका ओ, लोप हो गया हा अस भाग का ओ, टी है मनीष लघु सिद्धांत का में आया है ना मनीषा हाँ? टी संज्ञा करता है अचवंत्यादी टी से टी संज्ञा हुई लेकिन मन के ओ, टी का लोप करने वाला इस ईश्वर्य रहता है वो जो शक शकंदु कर्कंधु आदि बने हैं है? हाँ, हाँ, हाँ, तो उसी में ये भी आता पर रूप एकादेश होता है तो पर रूप एकादेश कर रहे हैं शकंदु कर्कंधु में जैसे हैं ऐसे ही उसी में ये भी आता है ना मनीषा शब्द भी तो मनीषी में मनस ईशिता ये अर्थ निकला इसमें ईश इस धातु है गति हिंसा दर्शन अर्थ में तो ईश धातु का दर्शन अर्थ लेकर के अर्थ किया सर्वज्ञ मनीषा शब्द का और हिंसा यानी अवरोध ये अर्थ करके ईश्वर ये अर्थ किया जा रहा मन वो मनीषा शब्द का मनीषी शब्द का यह अर्थ कर दिया सर्वज्ञ ईश्वर मतलब का मतलब सप का अवभाषक जो मन उसका भी अवभाषक और नियामक ये मनीषी शब्द का अर्थ निकलेगा परिभू शब्द का अर्थ करते हैं परिभू में परिउपसर्ग पूर्व भू धातु है उसे क्वीप प्रत्यय करके परिभू बना प्रथमा का एक वचन है परिभू तो परि शब्द का अर्थ है उपरी तो परि का अर्थ करते सर्वेशम परि यानी ऊपरी भवती इति परिभू सबके ऊपर जो होता है क्वीप प्रत्यय करता अर्थ में हुआ है कर्तरी क्वीप सूत्र से तो परी आ, परी अने ऊपरी भवती थी परिभू ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो परिभू शब्द का अर्थ निकलेगा जो सबके ऊपर हैं का अर्थ है कोई भी उसे छू नहीं सकता स्पर्श नहीं कर सकता का अर्थ है सब में व्याप्त लेकिन जिन में व्याप्त है वह परमार्थत उसे स्पर्श नहीं कर सकती उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकती कोई वस्तु संबंध हमेशा समान सत्ता पदार्थों में होता है तो अनात्म वस्तु जितनी भी हैं वो सब सबकी सब हैं कैसी आपके वो व्यावहारिक सत्ता वाली और यह जिस आत्मा की चर्चा हो रही है वह आत्मा है पारमार्थिक सत्ता वाला तो भिन्न सत्ताक पदार्थों का आपस में संसर्ग नहीं होता ऐसे इसलिए श्रुति कहती है कि परिभू का अर्थ है व्यावहारिक सत्ता वाली जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत वह जिसे छू नहीं सकता स्पर्श नहीं कर सकता वह परिभू है सबसे ऊपर है स्वयंभू का अर्थ करते हैं स्वयंभू यानी स्वयं एवं स्वयं, एव भवती स्वयं ऐसा लगाना तो स्वयं ही जो सिद्ध है का अर्थ है आगे और स्पष्ट अर्थ करते हुए इसका स्वयंभू का कह रहे हैं कि ये शाम उपरी भवती और यश्च भवति स सर्व स्वयं एव भवति एवं स्वयंभू व्यवहार काल में देखा जा रहा है जो परमात्मा का विवर्त जगत है उसमें सबसे ऊपर है सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ ब्रह्मांड के अध्यक्ष है और फिर ब्रह्मांडातपाती सारे प्राणी हिरण्यगर्भ से नीचे हैं इसलिए ये शाम ऊपरी भवती में ये श्याम से लेना हिरण्यगर्भ के शास्य जो अधिदैव अधिभूत अध्यात्म पदार्थ हिरण्य गर्भ के शास्य हैं उनके ऊपर ये शाम उपरी यानी इंद्रादि देवताओं के ऊपर है कौन हिरण्यगर्भ? हिरण्यगर्भ के शासन में इंद्रादी भी हैं और यश्च ऊपरी भवती ये शाम से लिए गए इंद्रादी सब प्राणी और यश्च शब्द से लेना इंद्रादि का शासक व्यवहार काल में पूरे ब्रह्मांड का शासक वो कौन है हिरण्यगर्भ इसलिए यश्च शब्द से हिरण्यगर्भ को ये शाम शब्द से हिरण्य गर्भ के शास्य प्राणियों को लेना तो जो शास्य तथा शासक हैं व्यवहार काल में वो हैं विवर्त कार्य शास्य शासक और ये सब शास्य शासक रूप से कौन बना है तो एक जो शुरू में था विवर्त उपादान कारण वही विवर्तकार्य के रूप में भास रहा है इसलिए कहते स स स यानी वो अधिष्ठान विवर्त उपाधान स्वयं सर्व स्वयं एवं वह इश, परमात्मा स्वयं ही शास्य जगत तथा शासक प्रजापति के रूप में हिरण्यगर्भ के रूप में हो जाता है अभिव्यक्त इसलिए उसे स्वयं भू कहते हैं उसे किसी दूसरे ने शासनात्मक, दृश्य, दृष्टात्मक, जगत के रूप में विवर्तित नहीं किया वो स्वयं ही विवर्तित हुआ इसलिए वह है स्वयंभू आत्मा <coughs> अब याथा तथ्य तो अर्थान वेदात ये जो अंतिम पद बचा है वाक्य इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान स नित्य मुक्त ईश्वरों इत्यादि से कर रहे हैं इसे पूरा ही किया जाए फिर कल से एक दूसरा प्रकरण प्रारंभ होगा तो स नित्य मुक्त ईश्वरो उपाधि के साथ जिसका परमार्थत कभी भी संबंध नहीं हो सकता इसलिए वो नित्य मुक्त है और ईश्वर है यानी नियामक है वह याथातथ्यतः जो मूल में संबंध पद है उसका अर्थ कर रहे हैं सर्वज्ञत्वात यथा तथा भावो यथा तथ्यम यानी यथाभूत कर्मफल साधनों तो तो याथातथ्यतः का अर्थ है जिन प्राणियों के जैसे कर्म है और उन कर्मों का फल जिन साधनों से उन्हें भुगाना है उन साधनभूत पदार्थों को अर्थान शब्द से लेना है तो यथाभूत कर्मफल फल तो, अर्थान एने कर्तव्य पदार्थान व्यदधात वेदधात का अर्थ है विहितवान विहितवान का अर्थ है कृतवान यानी निर्मितवान निर्माण किया उस आत्म परमात्मा ने प्राणियों के कर्मों को देख करके उन कर्मों का फलोपभोग जिन साधनों से हो सकता है ऐसे साधनों का निर्माण किया भजत इत्यर्थ किनके लिए तो कहते शाश्वति शाश्वतीभ्यो यानी नित्याभ्य समाभ्य तो समाशब्द का अर्थ करते हैं संवत्सराख्यभ्य प्रजापति जो संवत्सर नामक प्रजापति है उनके लिए ये जगत तो मुख्य रूप से भोग्य सारे ब्रह्मांड का जो शासक है उनका है ना हिरण्यगर्भ का और हिरण्यगर्भ के लिए इस जगत को बनाया परमेश्वर ने ये अर्थ निकलेगा इस प्रकार ये अष्टम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा पूरी हो जाती है कल से कुरवन ने वेह कर्माणी इस मंत्र की व्याख्या मंत्र का व्याख्यान रूप जो मूल भाग है उसका व्याख्यान प्रारंभ होगा अच्छा कल तो अष्टमी है अनध्याय रहेगा परसों से